ज्ञान विज्ञान ब्रह्मज्ञान वैदिक विद्यालय में वेद स्वाध्याय की कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए कल हम लोग जो है पुरुष उक्त पर विचार कर रहे थे उसके कुछ एक मंत्रों पर विचार हमने किया था आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ मंत्रों पर विचार करते हैं ओतावान से महिमा तो ज्याष पादुअय विश्वा भूतानीमृत दिविपाधर्वा पुरुषः पादु श्रीहात पुनः तथो विस्वंग व्याक्रमत्सा सुनाशने ऑ तथो बिराड जायतेराजो यथिपुरश सजाच्यत पश्चाद भूमि मधुपुर ओं तस्माजात पशुस्तास्य क्रेवाय रिश्दाज पशुस्ताक्रेवायव्याण ग्रम्या भूत भविष्य वर्तमान जगत इन परम पुरुष का वैभव है वे अपने इस विभूति विस्तार से भी महान हैं उन परमेश्वर की एक पादवीभूति चतुरांश में ही एक पंचभूत पंचभूतात्मक विश्व है उनकी शेष त्रिपादवी भूति में शाश्वत दिव्यलोक वैकुंठ गोलोक साकेत शिवलोक आदि है वे परम पुरुष स्वरूपतः इसमायिक जगत से परे त्रिपाधि भूत में प्रकाशमान वहां माया का प्रवेश न होने से उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान इस विश्व के रूप में उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है अर्थात एक पाद से वे ही विश्वरूप भी हैं इसलिए वे ही संपूर्ण जड़ एवं चेतन में उभयात्मक जगत को परिव्याप्त किए हुए हैं उन्हीं आज पुरुष विराट ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है वे परम पुरुष के अधिपुरुष अधिदेवता रूप से उत्पन्न होकर अत्यंत प्रकाशित हुए बाद में उन्होंने भूमि लोकादि तथा शरीर देव मानक मानव तिरक आदि उत्पन्न किए जिसमें सब कुछ हवन किया गया है उस यज्ञ पुरुष से उसी ने दही घी आदि उत्पन्न किए और वायु में वन में एवं ग्रामों में रहने योग्य पशु उत्पन्न किए यह तो साधारण सा अर्थ हो गया जैसा कि हमने कल विचार किया था एतावानश्य महिमातो ज पुरुषः इस परम पुरुष परम ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना होगा और मही नामक बुद्धि जो है जो बुद्धि का चरम उत्कर्ष है उसके माध्यम से हम उस परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं पाद विश्वा जिसके पैर के नीचे सम्पूर्ण विश्व भूतान पंचभूतों से बना हुआ व्याप्त है और त्रिपादसियामृतम दिवी और तीन पाद जो इसके इस विश्व ब्रह्मांड से अलग हैं अमृत तत्व दिवी त्रिपादुधर व उदैत पुरुष और उस त्रिभा जो त्रिपाद है तीन अंस है ईश्वर का उदैत पुरुष वहाँ पुरुष का उस परम पुरुष चैतन्य का साम्राज्य है पाद्य यहां और उसको जब संसार के प्रपंच में रहने वाला सांसारिक सामान्य मनुष्य पुनः प्राप्त करने में समर्थ होता है ततो विश्वंग्य व्याक्रामक शासना न सने अभी उसी विश्व को धारण करने वाले ब्रह्मांड को धारण करने वाले परम पुरुष परमात्मा के शासन में प्रशासन में नियम में आज और अभी आपका यह संसार और विश्व ब्रह्मांड निरंतर गतिशील हो रहा है ततो विराट जाएते विराजो अधिपुरुष वही विराट जो पुरुष है विराट पुरुष है जाते जब जन्म लेता है जब अवतरित होता है जब मानव कोई उसका ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है विराजो अधिपुरुषः वह फिर विराजता है अर्थात आसनग्रस्त जिस प्रकार से राजा के बिना देश का साम्राज्य सही प्रकार से नए सुचारू रूप से ढंग से चल पाता है उसका शासन प्रशासन चलाने के लिए राजा का होना अति आवश्यक है उसी प्रकार से इस विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने चलाने के लिए सिद्ध पुरुषों की जरूरत है और वह सिद्ध पुरुष जब उस परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं तो अपने अपने आत्मा के अंदर उस परमात्मा को स्थित करते हैं उसको उस पर उपस्थित करने में समर्थ होते हैं अधिपुरुष अधिष्ठान करते हैं उस पुरुष परमात्मा के और परमात्मा वह साम्राज्य संपूर्ण साम्राज्य और संसार का हर प्रकार से व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में समर्थ बनाता है उस मानव को सजातो अत्यता पश्चात भूमि मथुपुरह सजा तो उसी परमात्मा ने वह पुरुष जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह सिद्ध पुरुष अत्यरिचतः वह जो उससे परे है साधारण जनों से जो परे वस्तुएं हैं उसको वह भी प्राप्त कर लेता है पश्चात भूमि जो भूमि के पश्चात है जो शरीर के पश्चात है जो हमारे शरीर और मन और बाड़ी से परे है उसको भी पार कर प्राप्त करने में वह समर्थ होता है मथोपुर अपने पूर्व में अपने शरीर में ही मथ कर ज्ञान के चिंतन मनन और निधिध्यासन योग धारणा ध्यान समाधि और अष्टांग योग के माध्यम से वह योगी पुरुष उस परम पुरुष को प्राप्त करने में समर्थ होता है और अपने अंदर उसे अपनी आत्मा में स्थित करता है आत्मस्थ होता है तस्मा जजात सर्वभूतः संभृतम पिछदाज्यम पशुस्ताचक्रे वाय यव्यानारायण ग्राम्यास्य और वही परम जिस प्रकार से सर्वप्रथम परमात्मा सृष्टि का उपक्रम करता है सभी जीव जंतु प्राणियों को उत्पन्न करता है और उनका पालन पोषण करता है उसी प्रकार से जो साधारण मनुष्य है जो ज्ञानवान मनुष्य है जो ईश्वर को जानने वाला है वह भी उसकी सृष्टि में उसका सहयोग करता है और सबका पालन पोषण करता है तस्तूत ऋच साम जज्रे छमी से जज्रे तस्जोस्तयत तस्माश्वाय जायते एक चोभयादत गाऊ जजि तस् तस्माजाता अजय तम यजिशं प्रौक्षण पुषं जातमग्रता तेन देवा अयंत साध्यातिधा कल्पायन मुखम किसी बाहू के मरम पादाया उच्य ब्राह्मण अस मुखीवा भूराज उरो तद्द्य पदभ्या मुखुम शुद्रो वजत चंद्रमा चक्षत श्रोत्रादत उसी सर्वहुत यज्ञपुरुष से ऋग्वेद एवं वेद के मंत्र उत्पन्न हुए उसी से यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए और उसी से सभी छंद भी उत्पन्न हुए अर्थात छंद से तात्पर्य यहाँ पर, पर अथर्ववेद, उस परम पुरुष परमात्मा से सर्वप्रथम यह ज्ञान का जो प्रथम स्रोत है अनाध काल से वेद वह उत्पन्न होते हैं और जो साधक जन होते हैं जो परमात्मा को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं वह उस वेद के मंत्रों का भी साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं और उन्हीं से यह वेद मंत्र आगे समाज में जनमानस में फैलता है एक प्रकार से उत्पन्न ही होता है जिस प्रकार से आपके पास बीज तो बहुत हैं जमीन भी है लेकिन बीज को बोने वाला नहीं है बीज को उगाने वाला नहीं है तो बीज भी बेकार है और वह ज़मीन भी बेकार है और जो उस ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं जो खेती करना नहीं जानते हैं वह लोग भूखों मरने के कगार पे आ जाएंगे इस वजह से इसका जानना अति आवश्यक है कि किस प्रकार से बीज को बोते हैं और किस प्रकार से उसका उत्पादन करते हैं बीज का थोड़ा मात्रा ही जमीन में बोते हैं और उसका उत्पादन जो होता है उभारी मात्रा में होता है उसी प्रकार से वेद मंत्रों का योगीजन सिद्ध पुरुष महात्मा विद्वान जन जो होते हैं उसका स्वयं चिंतन मनन और निरिध्यासन करते हैं उसके पश्चात वह उस ज्ञान विज्ञान ब्रह्मज्ञान को वेदों के आगे दूर तक लोगों में फैलाते हैं तो लोगों के जीवन में वह वेद के जो बीज हैं वह अंकुरित होते हैं और वो पुष्प लगते हैं उसमें अच्छे और सुस्वादु फल फूल लगते हैं जिससे उनके जीवन में आनंद उत्साह और ऐश्वर्य का संग्रह होता है ऐश्वर्य बढ़ता है उसी परमात्मा से परमात्मा जिस प्रकार से जीव जंतु प्राणियों को उत्पन्न करता है मानव के सेवा के लिए उसी प्रकार से मानव उत्पन्न करता है अपनी सेवा के लिए यंत्र तंत्र तरह तरह की मशीनें यही भाव इस मंत्र में है यह जो आठवां मंत्र है बहुत ही सुंदर बता रहा है तस्मा दो भयाद गाओह जजरे तस्मा तस्मा ज जाता अजाव गाओ गाओ का मतलब हुआ एक तो सीधा सा मतलब हुआ गाय जो साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि परमात्मा ने गाय को घोड़े को उत्पन्न किया भेड़ को बकरियों को उत्पन्न किया वे दोनों और दांतों वाले जीवों को उत्पन्न किया दूसरा भाव इसका होता है कुछ परमात्मा की विद्युत से चलने वाली गौ का मतलब तरंगे किरणे सूर्य की रश्मिया भी होते हैं उस परमात्मा की शक्ति से उस चेतना की शक्ति से उस विद्युत की शक्ति से ही मनुष्यों ने तरह तरह के गाय बकरी और भैंस के समान पशु जो यंत्र हैं वह एक प्रकार के पशु ही हैं जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं है वह पशु हैं बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो चबाने वाली हैं आप उसमें बड़े बड़े मात्रा में सामान को डालो तो पीसकर वो निकाल देती हैं अनाज कर को पीसकर आटा बना देती हैं मसालों को पीस कर उसका पाउडर बना देती हैं। तो ये क्या है ये सब पशुएँ हैं ये सब यंत्र तंत्र का जो उत्पन्न मनुष्य करता है जब वह ज्ञान होता है जब वह स्वयं को विकसित करता है देवताओं के साध्यों तथा तो ऋषियों ने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उस यज्ञ पुरुष को कुसा पर अभिषिक्त किया और उसी से उसका यजन किया ये तो साधारण सा भाव हो गया वैज्ञानिक रूप से इसका भाव इस प्रकार हो गया कि दिव्य पुरुषों ने और जो साधारण जन विद्वान लोग हैं जो इंजीनियर हैं वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से इन मंत्रों में जो भाव और जो विचार और जो ज्ञान और विज्ञान है उसको उन्होंने अपने लैबोरेट्रीज में प्रयोगशालाओं में यह का मतलब हुआ कि वो जो प्रयोगशाला है यह का साधारण सा अर्थ होता है हवन करना हवन से जिस प्रकार का जो पूरे वायुमंडल का वातावरण का शुद्धि होता है इसका पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है उसी प्रकार से आपका जो एक फैक्ट्री होती है इंडस्ट्री होता है उद्योग होता है अब एक प्रकार की कोई फैक्ट्री है कोई भोजन की फैक्ट्री है तो कोई कपड़े की फैक्ट्री है कोई अनाज की फैक्ट्री है तो इस प्रकार के जो उद्योग किए जाते हैं उन उद्योगों में आपको एक छोटे से प्रोसेस से शुरू होकर एक बड़े प्रोडक्ट तक जो है तैयार करना होता है मान लीजिए आप कपड़े का जो है कारोबार करते हैं कपड़े की जो है सर्वप्रथम जो है आपको जो है रुई जो है मिलेगा रुई से तागा बनेगा पहले तो रुई को खेत में पैदा करना पड़ेगा उसके बाद उस रुई से तागा बनेगा और तागे से फिर वस्त्र बनेगा कपड़ा बनेगा कपड़े से फिर जो है रेडीमेड कपड़े बनेंगे फिर कपड़ों की हैकिंग पैकिंग होगी फिर उसके बाद वह मार्केट में जाएगा और वो तैयार होगा बिकने के लिए यह जो पूरी प्रक्रिया है जमीन से लेकर बीज से लेकर पूरा एक इंडस्ट्रियल तरह से पूरा प्रोडक्ट तैयार करके वस्त्र को तैयार करके पहनने लायक बनाकर दूसरों के लिए उपलब्ध कराने की जो विधि है यह यह जो विधि है ज्ञानवान पुरुषों ने इस प्रकार से कार्य को किया आज के समय में ज्यादातर लोग जो शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं लाखों रुपए लगाकर अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं लोग और देने के बाद उनको जो है नौकरी के लिए ललायत होते हैं किसी प्रकार से नौकरी मिल जाए और नौकरी मिल गई तो फिर नौकरी के नौकर बन के पूरी ज़िंदगी बिता देते यदि वही पैसा जो लाखों रुपए लगा के बच्चों को अच्छा अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है यदि इंडस्ट्री डाल दिया जाए उद्योग डाल दिया जाए तो आदमी जो है जो अकेला सिर्फ जीव को जीवकोपार्जन अपना करता है अपने परिवार करता है वह और बहुत सारे लोगों का जीव को जीवकोपार्जन कर सकता है इस मंत्रों में यही भाव है कि देवताओं ने साधों ने तथा ऋषियों ने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उस यज्ञ पुरुष को कुशा पर अभिषिक्त किया और उसी के उसी से उसका यजन किया यहाँ यजन करने का तात्पर्य है तो जो ज्ञान को जो इंडस्ट्री बनाने का उद्योग यहाँ पर बताया जा रहा है इस मंत्र में उत्पन्न करने की बात की जा रही है इसका जो साइंटिफिक तरीका है जो वैज्ञानिक जो इसका भाव है इस मंत्र का वह जो है आज के पंडित पुरोहित और जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कर्मकांड कराने वाले लोग हैं जो सोडसों उपचार मंत्रों के द्वारा करा रहे हैं वो किसी न किसी तरह से वह आज आपके समाज को जो है कुपोषित और कुपोषण और दरिद्रता की तरफ बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन मंत्रों का भाव जो है एक और है एक इसका भौतिक पहलू है एक आध्यात्मिक पहलू है और एक दैविक पहलू है दैविक पहलू का मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों को पढ़ना पढ़ाना और इसका कर्मकांड करना कराना होता है देवताओं को प्रसन्न करना अच्छी बात है लेकिन देवता प्रसन्न होंगे आप आपके अंदर सर्वप्रथम आपको इसका भौतिक जो वैज्ञानिक जो पहलू है उस पहलू पर विचार करना आज की शिक्षा जो है आज की जो इंजीनियरिंग है साइंटिफिक जो रिसर्च सेंटर हो रहे हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालय और इंडस्ट्री खुले हुए हैं लोगों को भारी फीस देकर उन विद्यालयों में एडमिशन कराना पड़ता है ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए यह जो वेद मंत्र हैं ये उद्योग बनाने के लिए जो बात करते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से ही इनका जो है प्रचार प्रसार प्रारंभिक काल में हुआ और यह कार्य जो है बाहरी लोगों ने किया विदेशी लोगों ने किया इसलिए उन्होंने अपने सारी जो शिक्षा की जो विधि है उसको कन्वर्ट कर दिया अपने लैंग्वेज में अपनी भाषा में इंग्लिश में कर दिया या किसी दूसरी भाषा में कर दिया और जो लोग इस ज्ञान के माध्यम से स्वयं को विकसित कर लिया आज हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं उनके दास बनके और उनसे जो है उनकी शिक्षा को खरीद रहे हैं और शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं उनकी नौकरी और पैसा कर रहे हैं जो उद्योग बनाने की विधि मान लीजिए आपको जो है एक इंडस्ट्री डालनी है आपको मशीन बनाना है ऐसी मशीन बनानी है जो आपके गांव के लिए आपके समाज के लिए उपयोगी हो यह संभव है आज आपके पंजाब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ केवल मशीनें बना रहे हैं आटा चक्की भी उसी में है थेसर उसी में है और उसमें चारा काटने के लिए भी उसी में है थ्री यन है गेहूं काटने के लिए मशीन है गेहूं बोने के लिए मशीन है गेहूं के लिए छोटी छोटी मशीनें बनाई जा रही हैं मिनी मशीनें यदि इस प्रकार की छोटी सी इंडस्ट्री को डाल दिया जाए पढ़ने के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में मोबाइल के क्षेत्र में साइकिल जो बनाई जा रही है मोटरसाइकिल जो बनाई जा रही है हम ऐसी मोटरसाइकिलें बना सकते हैं जो सस्ती हो ऐसी चार चक्का की गाड़ियां बना सकते हैं ऐसे ट्रैक्टर बना सकते हैं जो छोटे और हल्के और सस्ते हो टिकाऊ हो ऐसा हो रहा है लेकिन इस प्रकार के उद्योग को करने के लिए कराने के लिए हमें रिसर्च करना होगा हमें शोध करना होगा हमें मंत्रों में गहराई से जाना होगा और उसको जो है खाका उसका पूरा तैयार करना होगा और जमीनी स्तर पर उसको प्रकट करना होगा प्रारंभ काल में जैसा कि लोगों ने किया जैसा कि मंत्र कहता है वैसे ही उसी की नकल करके आज के विद्वान वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया और निरंतर कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं हम छोटे स्तर पे कर सकते हैं और छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं बड़ी बड़ी चीजें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो बना के बड़े बड़े उद्योग बना के बड़ा बड़ा ब्रांड बना के लोग बेच रहे हैं आप उनके ब्रांड में जाकर उनकी चीज़ों को खरीदते हैं उनका नाम बिकता है टाटा बिड़ला महिंद्रा ये लोग क्या हैं इनका प्रारंभ कहीं ना कहीं से प्रारंभ से हुआ है तो हमें भी प्रारंभ करना होगा जैसा कि मंत्र कहता है पुरुष का जब विभाजन हुआ तो उसमें कितनी विकल्पनाएं की गई उसका मुख क्या था उसके बाहु क्या थे उसके जंगे क्या थे और उसके पैर क्या कहे गए इस मंत्र का भी वैज्ञानिक पहलू जो है गायब हो गया आज जो है बड़ी भयानक स्थिति पैदा हो गई है कुछ ऐसे जाति हो गए ऐसे हिंदू धर्म में भी ही ऐसे लोग उत्पन्न हो गए जो इस मंत्र का गलत अर्थ निकालते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ ही अपने धर्म के खिलाफ ही वो विद्वेष करते हैं ब्राह्मणो मुखमासी द्वाहु राज्य कृता उरु तदस्य यह द्वेश पदभ्या में तो इसका मतलब हुआ कि लोग निकालते हैं कि ब्राह्मण मुख के समान है छत्री जो है सीने के समान है व्यापारी जो है पेट के समान है और शूद्र पैर के समान है शरीर का चार भाग किया गया चारों भागों के रूप में अलंकृत किया गया चार वर्ण बनाए गए इसका एक वैज्ञानिक पहलू है मुख जो है अर्थात यह जो विधि है जिस प्रकार से कंप्यूटर है रिबोट है मस्तिष्क है वो कैसे बने हैं ये इसी मंत्रों से बने हैं चलने का कार्य जो करता है वो पैर करता है सेवा का कार्य करता है चार चक्के लगा दिए गाड़ी में चार चक्के कहा से लगा दिए कल्पना कहाँ से किया या मंत्रों के माध्यम से किया गया है कल्पना जैसा कि मंत्र कहता है उसमें चार गियर बना दिए चार सीट बना दिए इंजन लगा दिया गाड़ी बना दिया तो गाड़ी जिस प्रकार से बनती है उसी प्रकार से समाज एक व्यवस्था है एक है एक एक सिस्टम तंत्र मनुष्यों की पूरी व्यवस्था है एक इसका वैज्ञानिक पहलू है जो यंत्र तंत्र के निर्माण में काम करता है जिसको कि हमसे छीन लिया गया हमसे दूर कर दिया गया जिस पर विचार करने के लिए आज हमारे पास विद्वान पुरुष नहीं है आज हमारे जो पुरुष है जो शिक्षित लोग हैं वह अनपढ़ गवारों की तरह हैं, वो रटी रटाई विद्या को पढ़े हुए हैं और रटी रटाई जानकारी को जो है आपको दिए जा रहे हैं वो ऐसा कुछ उद्योग नहीं कर रहे हैं जिससे कि नई कोई चीज निर्मित हो और समाज के लिए हमारे लिए कल्याण और हमारे लिए जो है फायदे का सौदा हो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जमीन जायदाद सब कुछ लोगों के पास है लेकिन उनके पास बुद्धिजीवी नहीं है वहीं रटी रटाई काम कर रहे हैं वह उद्योग लगाने में समर्थ नहीं है यदि वह किसी प्रकार का उद्योग लगाने में समर्थ हो जाते हैं तो उन्हें जो है तो फायदा होगा साथ में और लोगों को और अधिक फायदा होगा जो बेरोजगारी है वह दूर होगी इस परम पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए नेत्रों से सूर्य प्रकट हुए कानों से वायु और प्राण तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई यह तो बहुत सिंपल सी बात है लेकिन दूसरा इसका जो भौतिक मंत्र का पहलू है चंद्रमा मनुष्य जात इसका मतलब है कि यंत्र जो चलने वाला यंत्र बनेगा यह यंत्र जो है विद्युत से नहीं चलेगा बैटरी से चलने वाला यंत्र बनाने की बात इसमें हो रही है सूर्य अजायत सौर ऊर्जा से चलने वाली बात हो रही है सूत्रा दायुष्य प्राणस्य मुखास अग्नि राजायत वायु से चलने वाला अग्नि से चलने वाला चार प्रकार के यंत्रों को चलाने की बात यहां पे की गई है इसका वैज्ञानिक पहलू है इस मंत्र का हम ऐसे यंत्रों को बनाए आज के हमारे सामने ऐसे यंत्र हैं जो कि अग्नि से चलते हैं जैसे पहले कोयले से चलने वाला ट्रेन का इंजन हुआ करता था डीजल से चलने वाला इंजन हुआ विद्युत से चलने वाला इंजन हुआ अभी सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन भी विकसित की जा रही है सौर ऊर्जा से चलने वाले हवाई जहाज विकसित की जा रही है सौर ऊर्जा से चलने वाली आपके लिए गाड़ियाँ भी विकसित की जाएंगी जल्दी ही चार चक्के की और मोटरसाइकिल भी विकसित की जाएगी वायु से चलने वाली गैस क्या है सी गैस क्या है ऑक्सीजन क्या है हाइड्रोजन क्या है पानी क्या है यह एक प्रकार के जो हैं इनसे चलने वाले यंत्र विकसित किए जाएंगे बैटरी से चलने वाले जो यंत्र हैं वो चंद्रमा अर्थात शीतल सूर्य अर्थात गरम तो दो प्रकार की विद्युत है एक तो गरम विद्युत है जो कि विद्युत करंट है जिससे कि हम लोग जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी एक बैटरी है जैसे इन्वर्टर चलता है तो दो प्रकार की यहां पर बात की गई तीसरा बताया गया वायु चौथा बताया गया अग्नि अग्नि अर्थात कोयले से चलने वाली लकड़ी से चलने वाले ईंधन से चलने वाले छोटे मोटे यंत्र जो होते हैं डीजल और पेट्रोल जो समाप्त हो रहा है तो आगे आने वाले समय में वायु से चलने वाले एयर प्रेशर से चलने वाले पानी से चलने वाले यंत्रों को बनाने की आवश्यकता है जो सीधा सीधा पानी डाल दिया गया और हमारा यंत्र जो है चल रहा है पानी से चलने वाली चक्की है पानी से चलने वाले बहुत सारे यंत्र हैं आज भी आप खोज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन वो प्राचीन हो गया उस पे हम काम नहीं कर रहे हैं यदि हम उस पर थोड़ा विचार करें और ऐसे इंडस्ट्री को लगाए जो पानी से चले और वायु से चले वायु क्या है पवन चक्की क्या है पवन चक्की बड़ी लगा दिया और उस चक्की से जो है विद्युत उत्पन्न होता है बैटरी में संचित होता है और बैटरी से बड़ी बड़ी जो है कार्य करते हैं मशीनें चलती हैं तो यहाँ इस मंत्र का जो भाव है जो वैज्ञानिक पहलू है वह कहीं हमसे जो है दूर कर दिया गया है या हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं नाभ्यातरिक्षम शोद पदभ्या राशा तथा लोकामय कल्पयन यूषेण हिषा देवाय मतन्वत बसनो अस्सीदाज ग्रीष्म सप्तासन परेदय स्त्री सप्ताह पशु यज्ञ मजंत प्रथम तेहनाक महिमा न सजंत पूर्वे साध्या देवा उन्हीं परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ मस्तक से स्वर्ग प्रकट हुआ और पैरों से पृथ्वी कानों से दिशाएं प्रकट हुई इस प्रकार समस्त लोग उस पुरुष में ही कल्पित हुआ यह तो बहुत ही साधारण हजारों साल प्राचीन जो व्याख्या है जो पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है वह है लेकिन जो नवीन है आविष्कारक क्रांतिकारिक जो विचार इसमें है वह इसका जो वैज्ञानिक पहलू है वह मैं आपको बताता हूं उस चैतन्य शक्ति के द्वारा उस विद्युत शक्ति के द्वारा उस अग्नि शक्ति के द्वारा उस वायु शक्ति के द्वारा उस जो विद्युत जो बैटरी है उसके माध्यम से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ अंतरिक्ष लोक उत्पन्न होने का मतलब क्या हुआ एक तो अंतरिक्ष पाले से उत्पन्न है रिक्त स्थान है जो खाली स्थान है और एक और रिक्त स्थान है जो विद्युत के अंदर है जो विद्युत है ये विद्युत के अंदर भी एक भारी रिक्त स्थान है यह वैज्ञानिक जो शोध करते हैं वो जानते हैं यह रिक्त स्थान जो होता है ये परमाणुओं के मध्य में होता है जिस प्रकार से आप चीनी का जो है और नमक के दो परमाणु है चीनी का परमाणु और नमक के परमाणु को एक पानी में डाल दिया जाए दोनों चीनी और नमक को डाल दिया जाए तो चीनी और परमाणु नमक के परमाणु आपस में मिल जाएंगे और एक घोल बनेगा जो मीठा मीठा और खट्टा दोनों होगा यहां पर जो है आदान प्रदान हो गया एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ एक विद्युत का एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा के साथ एक तीसरी प्रकार की जो ऊर्जा उत्पन्न हुई तीसरे प्रकार का एक स्वाद एक परमाणु उत्पन्न हुआ तो इस प्रकार से हम नई नई चीजों को बना सकते हैं एक परमाणु को दूसरे परमाणु को मिलाकर तो रोज कर रहे हैं घरों में रोज कर रहे हैं अब जैसे आप सब्जी बनाते हैं सब्जी क्या है हरित वर्ण है जो हरी सब्जी है उसमें हरित वर्ण है जो पीली सब्जी है उसमें पीत पीतवर्ण है सफेद जो सब्जी है उसमें श्वेत वर्ण है श्वेत वर्ण के परमाणु हैं नीला पीला लाल गुलाबी जिस प्रकार का अनाज है दाना है फल है सब्जी है वो क्या है वो परमाणुओं से बने हैं वो विद्युत हैं ऊर्जा है वो एक दूसरों के साथ मिलकर जब उनका सब्जी बनाते हैं भोजन बनाते हैं तो उसमें स्वाद बढ़ जाता है क्यों बढ़ जाता है क्योंकि उनका आपस में परमाणु एक दूसरे के साथ मिल गए और एक नए प्रकार की चीजों को बना दिया मिश्रित अब सफेद चीज जैसे मूली है मूली को आप खाएंगे तो आपको पीलिया नहीं होगी आपके जो ब्लड के अंदर जो सफेद जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वहाँ ब्लड सेल्स जो है ज़्यादा मात्रा में पैदा होंगे और वहाँ आपकी बीमारी को जो पीलिया है और जो आज लोगों के अंदर प्लेट गिरने की बीमारी हो गई कि प्लेट गिर रहा है उसमें यही होता है कि जो सफ़ेद ब्लड के जो मलेट्री जिस प्रकार से होती है जिस प्रकार से देश की रक्षा करती है उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं एक ब्लड सेल्स जो होता है व्हाइट होता है और एक रेड होता है जो व्हाइट होता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने का बीमारियों से स्वयं को बचाने का कार्य करता है और रेड सेल्स तो सारे जो सेल्स तैयार होते हैं खून के कोशिकाएं तैयार होती हैं वो हमारे कैसे होती हैं फलों से फ्रूटों से अनाज से दाने से हम जो खाते हैं इसमें आदान प्रदान होता है इसका जो अंतरिक्ष है अंतर का रिक्ष अंतर का स्थान अंतर स्थल उत्पन्न होता है और इसमें एक दूसरे के साथ वो होते हैं जुड़ते हैं मस्तक से स्वर्ग प्रकट हुआ यहां सीधा सा मतलब है कि जब बुद्धि पूर्वक हम कार्य को कार्य करेंगे अब हम जब एक पॉइजन है जहर को पैदा करने वाले ऐसे बहुत सारे हमारे पास औषधियाँ हैं जड़ी बूटियाँ हैं जो सीधा सीधा पॉइजन है उस पॉइजन को हम जब क्वांटिटी उसकी घटा देंगे अब जैसे मीठा फल है आम का फल है नींबू का फल है संतरे का फल है सेब का फल है जामुन है केला है ये सारे फल क्या हैं नींबू में क्या होता है छार होता है लवण होता है एसिड होता है आम क्या है उसमें लवण होता है छार होता है तिक्त होता है अम्ल होता है इनके अंदर क्वांटिटी कम होती है अब वो एसिड जो है एसिड की सबसे ज़्यादा खतरनाक मात्रा जो है सांप के जहर में पाया जाता है भिक्षु के जहर में पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे फल फूल हैं औषधियाँ हैं जिनके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो मस्तिष्क से बुद्धि से या जिनका सही क्वांटिटी सही मात्रा के साथ उपयोग किया जाए तो बहुत सारी औषधियाँ उत्पन्न होंगी जो जीवन को स्वर्ग बनाने वाले जीवन को अमृत बनाने वाली, जो आदमी को मरने नहीं देंगी मृत्यु से बचा लेंगी और इस पर रिसर्च होने की जरूरत है इस पे शोध करने की जरूरत है और जो लोग शोध कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं वो चीजें अविष्कार करके औषधियां बना रहे हैं और आपको भारी कीमत पर बेच रहे हैं आप उल्लू बनके भारी जिंदगी भर की सारी कमाई ले जाकर उनको चढ़ाकर चले आ रहे हो पहले क्या होता था प्राचीन काल में हमारे घरों में जो है औषधियां तैयार होती थी खाना जो हमारा होता था उखाना नहीं है वो औषधि है ऐसी औषधि है जो हमें अमर बनाने वाली है अब क्या हुआ कि हम वो घर में बनाने का जो विधि है वो विधि जो है भूलते जा रहे हैं सही तरह से उसको हम उपचारित नहीं कर पाते सही तरह से उसको पका नहीं पाते अचपका कच्चा इधर उधर का चीज जो है अशुद्धता से नहीं पकाते उसको तो यहां पर स्वर्ग को निर्मित करने की बात की गई तो मस्तिष्क के माध्यम से इस प्रकार की जो विशेष प्रकार के जो फल फ्रूट और औषधियां हैं परमाणुओं का जो आपस में तालमेल है उचित मात्रा का ध्यान रखते हुए चीजों को निर्माण करना चीजों का सेवन करना और स्वयं को अमर करने की साधना करना पैरों से पृथ्वी अर्थात पहले तो बात हो गई स्वयं को हिष्ट पुष्ट बलवान और शक्तिशाली बनाने की दूसरी बात हो गई पैरों से तो हम पैरों से पृथ्वी को नाप नहीं पाएंगे पैदल चलेंगे जिंदगी बीत जाएगी और काम नहीं हो पाएगा हमें ऐसे यंत्र तंत्र बनाने होंगे इन परमाणुओं के संश्लेषण और विश्लेषण से इन विद्युत के माध्यम से जैसे बने हैं ऐसे हैं अभी और तेज और अवतार वाले साधन आएंगे और आ रहे हैं हम भी बना सकते हैं ऐसे यंत्र तंत्र बना सकते हैं जिसे पृथ्वी को नाप सके पृथ्वी को ऊपर जा सके राकेट क्या है राकेट अभी वैज्ञानिक बना रहे हैं और भारत सरकार बना रही है विदेशों में बना रहे हम छोटे छोटे राकेट बना सकते हैं छोटे छोटे हवाई जहाज बना सकते हैं एक दो आदमी को लेकर उड़ने वाला ये सारे मंत्र में भाव हैं कानों से दिशाएं अर्थात यहां पर जो आपकी आकाशवाणी है है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी मोबाइल तो है ए रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है इसमें हम इन रेडियो फ्रीक्वेंसी को जो है जिस प्रकार से जो है देश में काम हो रहा है, हम अपने यहां पे काम कर सकते हैं एक छोटा सा फ्रीक्वेंसी यहां पर डाल दिया जाए सेटेलाइट डाल दिया जाए सेटेलाइट क्या होता है अंतरिक्ष में डाला गया भारत सरकार बना के डालती हम भी ऐसे जो है सेटेलाइट को बना सकते हैं लेकिन इस पे हमें रिसर्च और शोध करना होगा ऐसे छोटे छोटे यंत्र को विकसित कर सकते हैं जो पूरे गांव के पूरे अपने जिले के समाचार और तरह तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारी लौकी का जो ग्रामीण चीजें हैं उनको प्रचारित और प्रसारित करें उसके माध्यम से जिस प्रकार से लाउड स्पीकर है लाउड स्पीकर की ध्वनि जो है जाती है मोबाइल के माध्यम से जाता है, टीवी के माध्यम से जाता है ट्रांजिस्टर के माध्यम से जाता है तो हम ऐसे चैनल बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके आसानी से पहुंचा सके इस प्रकार समस्त लोग उस पुरुष में ही कल्पित किए गए अर्थात कल्पित किए गए कल्पना करने का जो साधन जो है बताया जा रहा है यहाँ पे तरह तरह की नई नई चीजों को कल्पना किया गया और उसका आविष्कार किया गया ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया है अभी बहुत कुछ चीजें बाकी हैं अभी तो प्रारंभिक अवस्था में कार्य हो रहा है अभी और नई नई चीजें आएंगी घर घर में उद्योग लगेंगे घर घर में इंडस्ट्री लगेगी घर घर में नई चीजों का निर्माण होगा प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था कुम्हार था वो मिट्टी के बर्तन बनाता था अब कुम्हार की जिंदगी खत्म हो रही है क्योंकि वो क्यों मिट्टी पर ही आश्रित हो गया अब मिट्टी के स्थान दूसरे यंत्र बनाने चाहिए और जो दूसरे थे नाई थे कुहार थे धोबी थे किसान थे एक प्रकार का उद्योग करते थे अब वो समय के साथ चीजें बदल रही हैं यंत्र तंत्र उस चीजों में आ रही हैं आपको भी उन यंत्र तंत्र को अपने साथ लगाना और जोड़ना होगा नई नई चीजों को आविष्कार करना और कराना होगा जिस पुरुष रूप भविष्य से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया बसंत उसका घी था ग्रीष्म आदि काष्ठ था एवं शरद हवित थी यहां पर मौसम को नियंत्रित करने की भी बात हो रही है अब यज्ञ के माध्यम से प्रयोग के माध्यम से हम जो है क्या कर सकते हैं गर्मी को नियंत्रित कर सकते हैं अभी जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं आपके घरों में ए लगा दिया फ्रिज लगा दिया पंखा लगा दिया कूलर लगा दिया इससे क्या होता है इससे फायदा आपका व्यक्तिगत रूप से तो होता है लेकिन भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है जिससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है जीव जंतु प्राणी जो और दूसरे है उनको जो है इससे खतरा होता है और भयंकर बीमारियां फैलती हैं आपको प्राकृतिक रूप से गर्मी सर्दी और बरसात को नियंत्रित करने की विधि बताई जा रही है यज्ञ के माध्यम से शरद ऋतु ठंडी ठंडी को उत्पन्न करना गरम ज्यादा है तो ठंडा भी कर सकते हैं आप। आप जो है वायु का उपयोग करके वायु की मात्रा को बढ़ा दें तो गर्म जो है ठंडा होगा वायु के साथ पानी का संमिश्रण कर दें ऐसी जो है मशीन का निर्माण किया गया जैसे कि आपके सामने है कूलर कूलर को पंखा चला दिया गया उसे वायु देने के लिए साथ में पानी जो ऊपर से टपकने के लिए लगा दिया गया अब उसके स्थान पर केमिकल और रसायन के साथ मिलाकर एयर कंडीशन बना दिया गया एयर कंडीशन भी कूलर का ही मॉडर्न रूप है अब जैसे हमें पूरे गांव को ठंडा करना है तो गांव को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में काम करना होगा पूरे गांव को चारों तरफ से जो है ऊपर से जो है वायु को जो है और वाटर और पानी का वाष्पीकरण करना होगा वाष्पीकरण करने के लिए हमें जो है हवन करना होगा हवन करने का मतलब लकड़ी जलाना और यज्ञ करना नहीं है ऐसी प्रयोगशाला बनानी पड़ेगी ऐसी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी जो फैक्ट्री का काम होगा वायु को जो है अंतरिक्ष से लेगी और वाटर पानी को भी अंतरिक्ष से लेगी दोनों को आपस में मिलाकर पूरे गांव की सप्लाई करेगी उसके माध्यम से आपके घरों में जो है जिस प्रकार से गैस की पाइपलाइन जाती है पानी की पाइपलाइन जाती है उसी प्रकार से एयर की जाएगी कूल एयर की ठंडा एयर अब कमरा आपका पूरा चारों तरफ से बंद होगा उसके अंदर आप उसको छोड़ देंगे तो आपका पूरा कमरा पूरा घर पूरा मकान ठंडा हो जाएगा गर्मी कम हो जाएगी यह चीजें अभी नहीं है इनको आप कर सकते हैं लेकिन इनको भारी मात्रा में प्रयोग करने की जरूरत है पहले तो एक घर में फिर दो घर में फिर चार घर में जैसे विद्युत का उत्पादन किया जाए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं गंगा नदी अपने आसपास में ही है गंगा नदी में जो है डाल दिया जाए छोटा सा यंत्र तो वहां से इतना विद्युत पैदा हो जाएगा पूरे गाँव घर का विद्युत चले पंखा ए सब चले प्राकृतिक रूप से यदि गंगा के पानी का उपयोग किया जाए और पूरे गांव को जो है ठंडा करने के लिए हम ऐसी मशीन को बनाएं तो बड़ी बात नहीं है ये संभव है जिस प्रकार से अभी इजराइल में जो ऐसी इंडस्ट्री लगाई गई है ऐसा कृषि का कार्यक्रम किया जा रहा है जहाँ ज़मीन में खेती नहीं होती वहाँ पर बड़े बड़े पाइप डाले गए पाइप के अंदर ही केमिकल रसायन डाल दिए जाते हैं और बीज और उसका जो है पौधा डाल दिया जाता है उसी के अंदर फल उत्पन्न होता है घरों में छतों पर छोटे छोटे जगह में मिट्टी में उत्पन्न नहीं करते हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि पूरे गांव भर के लिए जैसे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं टंकी लगाई जा रही है उस प्रकार से हम ऐसी एयर की व्यवस्था कर सकते हैं जो एक ए जो है एक कमरे को ठंडा करता है हम पूरे गांव को ठंडा करने की विधि बता रहे हैं मंत्र कहता है देवताओं ने जब यज्ञ करते समय संकल्प से पुरुष रूप पशु का बंधन किया तब सात समुद्र की इस परिधि मेखलाएं थी 21 प्रकार के छंदों की गायत्री अति जगती और कृति में से प्रत्येक के साथ साथ प्रकार की संविधायें बनी यहां तीन प्रकार की बातें इस मंत्रों में भी की जा रही है पहली बात आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो सात धातुएं होती हैं मनुष्य के अंदर सात समंदर है सात लोक है सात पर्वत है ये जो सप्त धातु है और 21 प्रकार के छंद ए त्रि सप्ताह पर्यत विश्वा रूपाण चस्पति बलाम तेसात में जो एक परमाणु है इसमें परमाणु का जो ज्ञान है वह दिया गया है क्या परमाणु एक है मोके एक से तीन हो गया और तीन से सात हो गया और सात से इक्कीस हो गया एक परमाणु को जो है इक्कीस भागों में विभाजन किया जा सकता है और इन 21 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर ही पूरी समग्र सृष्टि बनी है और जिस प्रकार से बनी है उसी प्रकार से हम बना सकते हैं बंधन किया जिस प्रकार से हम मनुष्य की शरीर है ऐसी मनुष्य की शरीर को बना सकते हैं वैज्ञानिक बना रहे हैं सेम टू सेम कापी बना देते हैं ऐसे हम यंत्र बना सकते हैं जो सागर और पर्वत जो पूरे विश्व की चीजें हैं एक दूसरे से जोड़ने का नेटवर्क बनाया गया है मेखला मेखला का मतलब होता है जिस प्रकार से बच्चे करधन पहनते हैं इस प्रकार से हम जो है फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं ऐसी रेलवे लाइन बना सकते हैं जो संपूर्ण विश्व को एक साथ जोड़े ऐसे नेटवर्क बना सकते हैं वायुयान के नेटवर्क बना सकते हैं जलयान के नेटवर्क बना सकते हैं और बन रहे हैं लेकिन आगे आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर कार्य होगा अभी जो कार्य हो रहा है गांव और देश और के स्तर पे हो रहा है लेकिन अब थोड़े समय में वैश्विक स्तर पर कार्य होंगे आपकी पूरी पृथ्वी को जो है बांध दिया जाएगा एक बंधन में कहीं से आदमी बैठे और कहीं पर जाए और कहीं पर आए जिस प्रकार से गायत्री मंत्र से बांधा गया है सारा मंत्र सारा ज्ञान जगति जगति से जगत का ज्ञान बात कृति प्रत्येक में सात सात प्रकार की संविधाएँ बनी तो सात सात प्रकार के जो धातुएं हैं सात प्रकार का जो लोक है उस प्रकार से हम सात सात प्रकार से चीज़ों को बांध सकते हैं पर्वतों को पर्वतों से बाँधा जा सकता है अर्थात उनका नेटवर्क बनाया जा सकता है सागर का सागर से नेटवर्क बनाया जा सकता है और जगत में अर्थात साधारण जन में जाने आने का पूरा का पूरा नेटवर्क और मोबाइल क्या है नेटवर्क ही है आप यहाँ बैठे बैठे पूरा विश्व में पृथ्वी पर कहीं भी किसी से बात करें वो तो नेटवर्क बनाया गया है रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें कार्य कर रही है इसका आध्यात्मिक पहलू जो है वह है कि अपनी आत्मा के ज्ञान से हम आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में किसी से भी कहीं भी देवताओं ने पूर्वोक्त रूप से यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप परम पुरुष का यज्ञ आराधन किया इस यज्ञ से सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुआ उन धर्मों के आचरण से वे देवता महान महिमा वाले होकर स्वर्ग लोग को सेवन करते हैं जहाँ प्राचीन साध देवता निवास करते हैं अतः हम सभी सर्वव्यापी जड़ चेतनात्मक रूप विराट पुरुष की करबद्ध स्तुति करते हैं यह तो बहुत ही साधारण और सरल अर्थ है यदि इसका साइंटिफिक थोड़ा अर्थ किया जाए तो कुछ इस प्रकार से अर्थ निकलेगा कि विद्वानों ने जैसा कि प्राचीन काल में लोगों ने किया था विज्ञान के माध्यम से प्रयोग के माध्यम से उस ज्ञान का उस शक्ति का उस विज्ञान का उस सूत्र का नवीनीकरण किया उसका नया रूप और नया अपने लिए उपयोगी बनाने के लिए इस विज्ञान की विधि से इस प्रयोग की विधि से सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुआ तो धर्म का मतलब यह नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई सारे भाई नहीं सारे लुटेरे हो गए धर्म का मतलब है विज्ञान का वह नियम और सिद्धांत धर्म विज्ञान है और विज्ञान का जो नियम है वो अटल नियम है वह नियम कभी कट नहीं सकता यदि नियम का कट गया तो सिद्धांत कट गया तो वो यंत्र तंत्र जो सारा काम हो सब खत्म हो जाएगा विज्ञान एक नियम पर काम करता है एक धर्म पर कार्य करता है तो सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुआ नियम उत्पन्न हुआ सिद्धांत उत्पन्न हुआ पानी का एक नियम है अग्नि का एक नियम है वायु का एक नियम है जड़ पदार्थों का एक नियम है हर वस्तु का एक नियम एक सिद्धांत है सिर्फ वही कार्य करेंगे और वह नियम और सिद्धांत ही प्रिंसिपल ही धर्म है जिसको आज आप विज्ञान कहते हैं वही धर्म है और वही धर्म अब इस पृथ्वी पर बचेगा जीवित रहेगा बाकी सारे जो प्रोपोगंडा मालक धर्म है वह नहीं बचेंगे क्योंकि उनमें जो है रूढ़िवाजता और तरह तरह की अज्ञानता और तरह तरह का पाखंड आ गया और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है विज्ञान के यंत्र तंत्र जो उत्पन्न हो रहे हैं और इसको उपयोग करने वाले हमारे पास जो नव पीढ़ी है नई जनरेशन आएगी और उत्पन्न हो रही है यह विज्ञान के आश्रित होगी और विज्ञान के आश्रित जो धर्म है वह उसे मानेगी तो हमारा धर्म जो है वो वैज्ञानिक जब होगा तभी जीवित रहेगा जब वैज्ञानिक नहीं होगा तो धर्म नहीं बचेगा विज्ञान बचेगा अब विज्ञान को धर्म का साथ देने के लिए हमें अपनी जो वैज्ञानिक विधियां हैं उन्हें जागृत करना होगा इन मंत्रों को इन मंत्रों का सृजन और इसका विस्तार करना होगा दूर दूर तक इसको फैलाना होगा उस दुनिया के अंतिम छोर तक मंत्रों की ध्वनि प्रतिध्वनित हो ऐसा कार्य हमें करना होगा कोई भी जीव जंतु प्राणी इन मंत्रों की ध्वनि से न बचने पाए उनके कानों में यह मंत्र अवश्य पहुंचे जिस प्रकार से फिल्मी गाने बजाए जा रहे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है उसी प्रकार से यह मंत्र भी होंगे मंत्र में भी गीत है लय है छंद है यह बांधने का तरीका है जिस प्रकार से आपके फिल्मी गानों ने आपको बांध लिया है आकर्षित कर लिया है उसी प्रकार से यह भी मंत्र भी मंत्र से समग्र जगत बांधा जाता है मंत्र का जो प्रभाव है वो व्यापक है सार्वभमिक है उन धर्मों के आचरण से वे देवता महान महिमा वाले होकर उस स्वर्ग लोक का सेवन करते हैं तो धर्म अर्थात नियम सिद्धांत तो नियम सिद्धांत अर्थात या जो मंत्र हैं तो मंत्रों को कंठस्थ कीजिए मंत्रों को आचरण कीजिए मंत्रों का उच्चारण कीजिए और अपने लिए नया स्वर्ग का निर्माण कीजिए धर्मों के आचरण से वे विद्वान देवता महान महिमा वाले होकर स्वर्गलोक का सेवन करते हैं आप भी स्वर्गलोक का सेवन करेंगे जहां प्राचीन साध देवता निवास करते हैं जहां पर प्राचीन जो देवता हैं, विद्वान हैं ज्ञानी पुरुष हैं विराजमान हैं, वहां आप भी निवास करेंगे अतः हम सभी सर्वव्यापी जड़ चेतनात्मक विराट पुरुष की हम लोग जो जड़ और चेतन वह जो चेतन और जड़ दोनों में सम्मिश्रण रूप से है उस पुरुष की इस विराट पुरुष की करवध स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं उपासना करते हैं इसका जो वैज्ञानिक पहलू है और आध्यात्मिक पहलू है आप यदि यंत्र तंत्र के माध्यम से विज्ञान के माध्यम से जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं यंत्र तंत्र का निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए आप उसके लिए भी आपको मंत्रों का जरूरत होगा और आध्यात्मिक रूप से आप अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं उसके लिए भी मंत्र का आवश्यक तो मंत्र जो है तीनों प्रकार से आपका कल्याण करने में संभव करता है आपको बनाता है समर्थ करता है जैसा कि मंत्र ने स्वयं कहा त्रि सप्ताह पर विश्वा रूपाण विचस्पति बलाम तेम तु में हम धारण करते हैं हम प्राप्त करते हैं तीन प्रकार से एक से तीन हुआ एक मंत्र जो है वो तीन रूपों में काम करता है एक तो आपको जो है आध्यात्मिक सुख देने में समर्थ है दूसरा आपको भौतिक शारीरिक रूप से समर्थ शक्तिशाली बनाने में समर्थ है तीसरा आपकी दैविक मानसिक रूप से आपको शक्तिशाली बनाने में समर्थ है अब इनका उपयोग करके आप बाहर अपने समाज में अपने परिवार में अपने गांव में अपने देश में कार्य कर सकते हैं यदि आप व्यावसायिक स्तर में जाना चाहते हैं तो आप तरह तरह के यंत्र तंत्र और मंत्र का यंत्र का निर्माण कीजिए इंडस्ट्री और उद्योग में चले जाइए यदि आप औषधियों के बारे में जानना चाहते हैं तो औषधियों का निर्माण कीजिए यदि आप मनोरंजक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप जो है मोबाइल कंप्यूटर टेलीविजन इस क्षेत्र में जाइए यहां तीन प्रकार के क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र है और इससे आगे जाना चाहते हैं तो अंतरिक्ष का यात्रा कीजिए राकेट का सेटेलाइट का यह सारी चीज़ें कहाँ हैं इस पुरुष सूक्त में हैं जैसा कि मैंने थोड़ा प्रयास किया आप लोगों को बताने का आशा करता हूँ कि हमारा प्रयास आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आप इसका उपयोग अपने जीवन में अपने आप को समर्थ शक्तिशाली और ऐश्वर्शाली बनाने के लिए करेंगे और हम इस पर शोध और रिसर्च कराएंगे तरह तरह की चीज़ों का उत्पादन करेंगे और कराएंगे जिस प्रकार से हमारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगी उसी प्रकार से हम इस पर कार्य करेंगे हमारे पास ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग इस पर शोध करें और इसका वैज्ञानिक जो नवीनीकरण करने का काम करे और तरह तरह की उपयोगी चीजों का आविष्कार करे जो हमारे समाज के लिए उपयोगी और सस्ती और टिकाऊ हो शांति पाठ यग्रता दूर मुदयती दव तद सुप्त तथा दम जाति जाति तन शिव संकल्पमस्त ओ मेन कर्म पशु मनीषि यज किंता सुधीरा यदूव या यमंता प्रजाना तमें मन शिव संकल्पमस्त ओ मेन कर्माशो मनीषिण ये सुधीरा यदूव यक्षम्त प्रजा तन शिव संकल्पमस्त ओं यु प्रज्ञा मुत चेतरमृत प्रजाश यस्मा किंचन कर्म क्रियते तमें मन शिव संकल्पमस्त ऑमेनेदम भूत भविष्यत् भविष्यपरे गृह तमृतन शर्व यजस्तायते सप्तता तन्मे मन शिव संकल्पमस्त ओम यस्म रज यज यस्म प्रतिष्ठिता रथनाभा विवा यस्में शिता सार्वक्त तन्मे मन शिव संकल्पमस्त आसारथीर स्वाव यमनुष्याय आभिर्सुभाजीन यतिष्ठम यवीषम तमें मन शिव संकल्पमस्त ओ भरतक्ष द्यावा पृथ्वी उभे अभय पश्चाभ पुरास्तादुतरा दराज अभयं नो अस्तो अभयम मित्रा दभ मित्रा दभ जा दभ पर परा दिवा न सर्वा या शाम मित्रु ओं दव शांतिरिक्षम शांता पृथ्वी शातराप शातेषधाय शाता वनस्पत शातेर विस्वे देवा शातिरब्रह्म शाति सर्व शातिरवशा सा म शातिरे ओम शाति शाति शे